वेदांत सार अध्याय एक अनुबंध चतुष्टय तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानी वेदांत के वे चार अनुबंध हैं ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी प्रतिपाद्य विषय प्रतिपाद्य विषय के साथ प्रतिपादक ग्रंथ का बोध्य बोधक संबंध तथा अध्ययन का प्रयोजन फल अधिकारी तू विधिवत अधीत वेद वेदांगत आपात तह, अधिगत अखिल जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरह सरम नित्य नैमित्तिक उपासना निखिल निषिद्धवर्जनपुरसरमनैमित्किपासनागत निर्मल नितालस्वा साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता ऐसे प्रमाता सुयोग्य जिज्ञासु को अधिकारी कहते हैं जिसने इस जन्म में, जन्म में में अथवा पिछले किसी विधि पूर्वक वेद वेदांगों वेदांग छ हैं शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद एवं ज्योतिष का अध्ययन करके वेदों के मर्मार्थ की उपलब्धि कर ली हो जो काम्य तथा निषिद्ध कर्मों का परित्याग करने के उपरांत नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना कर्मों का अनुष्ठान करके समस्त मालिन् पापों से मुक्त होने के फलस्वरूप अतिव निर्मल अंतकरण वाला होकर साधन चतुष्टय से संपन्न हो काम्याणी इष्ट साधनानि, ज्योतिष्टोम आदिनी स्वर्ग आदि अभिष्ट की प्राप्ति के लिए साधन रूप किए जाने वाले ज्योतिषोम आदि यज्ञ काम्य कर्म कहे जाते हैं निषिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधनानी ब्राह्मण हनन आदिनी नरक आदि अनिष्ट फलों के कारण भूत होने वाले ब्राह्मण हत्या आदि निषिद्ध कर्म कहलाते हैं नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय संध्या वंदन आदि न किए जाने पर प्रत्यवाय अनिष्ट या पाप मीमांसों के मतानुसार नित्य कर्म आदि न करने से पाप होता है अहित के कारण होने वाले संध्या वंदन, पंच महायज्ञ आदि नित्य कर्म कहलाते हैं नैमित्तिकानि पुत्र जन्म आदि अनुबंधीनी, आदि आदि पुत्र जन्म के उपरांत किए जाने वाले जात कर्म संस्कार, कर्म संस्कार नैमित्तिक कहलाते हैं। प्रायश्चिति पापकक्षय साधना चंद्रायण आदिनी पापकक्षय के साधन रूप किए जाने वाले चंद्रायण आदि अनुष्ठान प्राय प्रायश्चित्त कर्म कहे जाते हैं कृत्र आदि चार तरह के प्रायश्चित कर्मों के लिए देखिए मनुस्मृति 11, 212 और 220 कहे जाते हैं उपासना ने सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्या आदि नहीं सगुण ब्रह्म विषयक शांडिल्य विद्या विद्या उपनिषदों में दहर गायत्री आदि तीस से भी अधिक तरह की उपासनाओं के विवरण है सांडिल्य विद्या देखे छांदोग्य उपनिषद तीन चौदह एक आदि के रूप में की जाने वाली मानसिक क्रियाएँ उपासना कही जाती है एक नित्यादीनाम बुद्धिशुद्धि ही परम प्रयोजनम उपासना नाम चित्त चिंतकाग्र तेत आत्मा ब्राह्मणा ब्राह्मण विविदा इत्यादि श्रुतेह तपसा कलम इत्यादि इत्यादिस्मृतेश्च इनमें से नित्यादों का नाम स्मृति में अन्यत्र कथित है नित्य नैमित्तिक ऐरेव कुर्वाणों दुरीतक्षयम और नैस्कर्म सिद्धि में बताया गया है कि किस प्रकार ये परम ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं का प्रमुख उद्देश्य चित्त शुद्धि है परंतु उपास उपासनाएँ चित्त की एकाग्रता के लिए की जाती है जैसा कि ब्राह्मण वेद वाक्यों तथा यज्ञ के द्वारा इस आत्मा को जानने की कामना करते हैं आदि के द्वारा श्रुति में और तप के द्वारा प्राप्त नष्ट होते हैं आदि के द्वारा स्मृति में कहा गया है नित्य गयोह उपासना नाम तू अवांतर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति कर्मणा प्रत्युलोक विद्या देवलोक इत्यादि श्रुते पितृलोक सत्यलोक की प्राप्ति के रूप में नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों और उपासना के अवंतर या गौण फल भी होते हैं जैसा कि वैदिक कर्मों यज्ञों के अनुष्ठान से पितृलोक तथा विद्या उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है आदि के द्वारा श्रुति में बताया गया है साधना ने नित्या नित्य वस्तु विवेक इहामूत्र फलभोग विराग समाधि सट्क संपत्ति मोक्षत्वादी पहला नित्य अनित्य वस्तु का विवेक दूसरा कर्म फलों से इह तथा परलोक में प्राप्त होने वाले भोगों से विरक्ति तीसरा मन संयम आदि छह संपत्तियां और चौथा मोक्ष की इच्छा ये ज्ञान प्राप्ति के साधन कहलाते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेकः तावत् ब्रह्म नि वस्तु ततः अखिलं अखिलम इति विवेचनम् इनमें से एकमात्र ब्रह्म ही नित्य सदा विद्यमान वस्तु है और उसके अतिरिक्त अन्य सभी कुछ अनित्य क्षणिक है ऐसा विचार करना नित्या नित्य वस्तु विवेक है